दरअसल विनोद राय इस वजह से विक्रांत को इंटेरोगेशन करने से रोकने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो हेडक्वार्टर के चीफ की नजर में अपनी कीमत बढ़ा सके पहले इस केस को हेडक्वार्टर के चीफ द्वारा इन्वेस्टिगेट किया गया था ऐसे में अगर विक्रांत अब दोबारा से इस केस को इंटेरोगेट करने की कोशिश कर रहा था तो फिर एक तरह से हेडक्वार्टर के ऑफिसर्स के विरुद्ध जाने का प्रयास कर रहा था और इस मौके का फायदा उठाकर विनोद खुद ही हेडक्वार्टर के चीफ की तरफ से विक्रांत को रोकने की कोशिश कर रहा था जाहिर है की अगर विक्रांत ने चीफ के इन्वेस्टिगेशन को गलत साबित कर दिया तो फिर उनके लिए भी दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी जल्दी करो फटाफट उन दोनों को रिलीज करो विनोद ने अपने कुछ नहीं कर सकते थे बल्कि सिर्फ विक्रांत को खुद ही आगे बढ़कर अटैक करने के लिए उकसा सकते थे और अगर विक्रांत ने ऐसी गलती कर दी तो फिर उन्हें भी वापस खुद से लड़ने का एक और मौका मिल जाएगा हालांकि विक्रांत को गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा था लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करना चाहता था फिर विरोध ने वहां पर मौजूद ऑफिसर्स को ऑर्डर दिया कि वो उन दोनों संदिग्धों को जेल से तुरंत रिहा कर दे क्योंकि अगर एक बार ये जेल से छूट गए तो फिर विक्रांत उन्हें इंटेरोगेट नहीं कर पाएगा आगे बढ़ो हिम्मत है तो आगे बढ़कर के दिखाओ देखता हूँ कौन उन्हें छोड़ता है विक्रांत जल्दी से भाग कर रूम के गेट के सामने खड़ा हो गया जैसे ही विक्रांत इंटेरोगेशन रूम के सामने जाकर खड़ा हुआ उसके पीछे राघव सुनिधि और एसके भी आकर खड़े हो गए ये लोग भी विक्रांत के साथ खड़े नजर आ रहे थे तुम तुम लोग पागल हो गए हो क्या राघव विक्रांत क्या कर रहे हो तुम लोग चेतन ने चिल्लाते हुए मुझे नहीं पता की बाकी के लोग क्या कह रहे है और क्या कर रहे है राघव ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा ये डी एन नगर ब्रांच है और यहाँ हम किसी के नहीं चलने देंगे हम लोग केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हमें ये करने से कोई नहीं रोक सकता है अच्छा राघव ने फिर सुनिधि की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा तुम हटो यहाँ से फालतू की मुसीबत क्यों खड़ी कर रही हो कुछ भी हो जाए हम यहाँ से नहीं हटने वाले मुझे समझ नहीं आता कि अगर हम लोग किसी केस की इन्वेस्टिगेशन करके सच्चाई सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है क्या मुजरिम को पकड़ना हमारा काम नहीं क्या तुम लोग एक दस साल पहले सॉल्व हो चुके केस को दोबारा से इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हो और ऐसा करने के लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती है वो ली है क्या तुम लोगों ने और मैं तुम्हारा सीनियर हूँ तुम लोगों को मेरे ऑर्डर फॉलो करने ही होंगे चलो हटो अब हमारे रास्ते से गजब का दिन सोचो जरा ये दीवानगी अचानक से पूरा हाल विक्रांत की इस रिंगटोन को सुनकर आवाक रह गया सब शांत होकर विक्रांत की तरफ देखने लगे विक्रांत ने फोन निकाल कर देखा तो ये किसी अनजाने नंबर से कॉल आ रही थी विक्रांत ने तुरंत ही कॉल पिक किया हेलो कौन सर मैं मैं स्वाति बोल रही हूँ फोन पर दूसरी तरफ से आवाज आई अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ विक्रांत अभी अपनी बात खत्म करता उससे पहले स्वाति ने कहा सर हमने असली मुजरिम को पकड़ लिया है आप सही कह रहे थे मोहनी को बस फंसाने की कोशिश की जा रही थी हमें सोमेश के घर से वीडियो मिल गई है अच्छा कौन है वो विक्रांत ने तुरंत ही सवाल किया उधर अब विनोद ज्यादा देर तक विक्रांत को फोन पर बात करते हुए नहीं देख सकता था तो उसने तुरंत ही अपनी टीम को आगे बढ़कर उसे इंटेरोगेशन रूम से बाहर धकेलने का इशारा किया सर वो सूरज मेहता का भाई रवि मेहता था वीडियो में वो खुद सुमेश को मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट देते हुए नजर आ रहा था और खुद सुमेश ने भी अपने एक वीडियो में सब कुछ एक्सेप्ट किया है तो हमारे पास कर रहा था अच्छा ठीक है मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ अभी थोड़ा बिजी हूँ विक्रांत ने स्वाति से कहा और तभी अचानक से उसे एक पुलिस वाला धक्का देकर हटाने की कोशिश करने लगा विक्रांत ने उस झपट्टा मारकर उस आदमी का सिर पकड़ कर नीचे झुका दिया और फिर उसके मुंह पर घुटने से पंच करके दूर धकेल दिया ओह, नहीं नहीं नहीं, रुके क्या हुआ स्वाति शायद फोन रखने के मूड में नहीं थी कुछ प्रॉब्लम नहीं नहीं नहीं, बस एक छोटी सी लड़ाई हो रही है तो वही आ, धम फिर से विक्रांत ने एक दूसरे पुलिस वाले के पेट में लात मारते हुए उसे जमीन आरोप धराशाही कर दिया स्वाति को फोन पर मारपीट होने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी ऐसे में उसने घबराते हुए विक्रांत से कहा क्या हुआ आप कहाँ पर है हेल्प चाहिए क्या मैं आपकी हेल्प करूँ तब तक कुछ लोगों ने राघव की गर्दन पकड़कर तभी विक्रांत कर उसके बाद तुम रखो फोन मदद नहीं कर सकती तुम अरे आप है कहा ना कुछ स्वाति ने फोन पर दूसरी तरफ से कहा ले धड़ाम विक्रांत ने एक और पुलिस वाले के मुंह पर पंच मारते हुए जमीन पर धराशाही कर दिया नहीं मैं अपने ब्रांच में ही हूं कोई हेल्प नहीं चाहिए ये तो मेरा रोज का काम है विक्रांत ने अभी भी एक हाथ से फोन पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से वो विनोद राय के साथ आए पुलिस वालों को सबक सिखाने का काम कर रहा था ओह मुझे लगा कि आप कहीं बाहर हैं रुकी मैं मैं कुछ करती हूँ स्वाति ने जवाब दिया कुछ करती हूँ अब ये क्या करने वाली है समझ में नहीं आ रहा विक्रांत मनी मन सोचने लगा साथ ही उसने वहाँ पर अपनी फाइट भी जारी कर रखी थी अच्छा अभी तुम फोन रखो मैं पहले इन सालों से निपट लू फिर बात करता हूँ इतना कहते हुए विक्रांत फोन रखने लगा लेकिन फिर स्वाति ने चिल्लाते हुए कहा अरे नहीं नहीं नहीं रुकिए आप आप जिस केस पर काम कर रहे थे उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है क्या बताइए मैं कुछ हेल्प करती हूँ स्वाति कुछ ज्यादा ही विक्रांत की मदद करने के लिए उत्सुक नजर आ रही थी विक्रांत ने मन ही मन सोचा की अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो भी मैं खुद ही उसे सोल्व कर लूंगा इसकी मदद लेने की क्या जरूरत है हाँ उसी केस को लेकर प्रॉब्लम हुई है मैं रखता हूँ फोन वेट मैं कुछ करती हूँ वेट किस बात का ये ट्रेनिंग ऑफिसर भला ऐसे क्या करने वाले है गजब है ये भला इस सिचुएशन में मेरी क्या मदद करेगी विक्रांत को इस वक्त नैना की कमी महसूस हो रही थी अगर नैना इस वक्त यहां पर होती तो फिर विक्रांत को इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती ऐसी सिचुएशन में तो वो बस एक फोन घुमाती और फिर तुरंत ही सब पीछे हट जाते उसके होते हुए विनोद राय की भी हिम्मत नहीं पड़ती तो वो कुछ कर पाते लेकिन नैना इस वक्त कहाँ है और, और क्या कर रही है इसका अंदाजा तो विक्रांत को भी नहीं है खैर विक्रांत ने फोन तुरंत ही अपनी जेब में डाल लिया और फिर से वो अपने काम में लग गया इस वक्त खुद विनोद राघव से भिड़ने में लगा हुआ था वो राघव को दो तीन पंच भी कर चुका था जैसे विक्रांत की नजर उसके करीबादा कर दिया वो होकर जमीन पर गिर पड़ा अब तक कुछ और लोग भी विक्रांत के ऊपर टूट पड़े ये विक्रांत को चारों तरफ से घेरते हुए उसे किसी भी तरफ मूव नहीं करने दे रहे थे क्या कर रहे हो तुम लोग बंद करो ये सब पीछा टो इन दोनों पार्टियों के बीच चूहे बिल्ली का खेल चल ही रहा था कि अचानक से वहाँ पर एक और आवाज़ गूंज उठी सब लोग मुड़कर पीछे की तरफ इस कड़क आवाज के सोर्स की तरफ देखने लगे पीछे मुड़कर देखा तो पता लगा कि वहाँ पर सिटी ब्यूरो चीफ डॉक्टर संजय और उनके साथ ही क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के कप्तान मिस्टर गजेंद्र सिन्हा पहुँच चुके थे विक्रांत विनोद क्या कर रहे हो बंद करो ये तमाशा डॉक्टर संजय ने दोनों का नाम लेकर उन्हें चुप कराते हुए कहा अगर बाहर ऐसी न्यूज आ गई की पुलिस डिपार्टमेंट के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं तो फिर क्या इज्जत रह जाएगी हमारी तुम तुम सब के सब सस्पेंड कर दिए जाओगे जैसे डॉक्टर ये सब कहा वो चलते हुए विक्रांत के पास तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो जाओ जल्दी एम्बुलेंस बुराओ जल्दी करो गजेंद्र सिन्हा ने हड़बड़ाते हुए कहा अपने सामने खड़े लोगों को हटाते हुए बोला रुको रुको रुको एक मिनट फिर विक्रांत अपने घुटनों के बल डॉक्टर संजय के सामने बैठ गया। फिर उसने अपनी भाए टेडी करते हुए कहा संजय सर आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही ओवरएक्टिंग कर रहे हैं आप सीनियर ऑफिसर हैं आपको ऐसा बच्चों वाला काम नहीं करना चाहिए इस तरह से जानबूझकर क्यों गिरे आप ओह विक्रांत ने इस तरह बोलने के बाद डॉक्टर संजय अचानक से उठकर खड़े हो गए उनकी इस हरकत से यहाँ पर सभी को हैरानी में डाल दिया विक्रांत डॉक्टर संजय ने विक्रांत की तरफ देखकर उसे डांटते हुए कहा तुम फूलो मैं तुम्हें यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा था और तुम तुम मेरी टांग खींच रहे हो क्या आदमी हो यार डॉक्टर संजय ने अपने कपड़ों पर लगी धूल को हटाते हुए कहा उन्हें लगा कि यहाँ विक्रांत अकेले ही खड़ा है लेकिन इस वक्त उनके चारों तरफ खड़े लोग अक्के बक्के होकर उन्हें देख रहे थे जब डॉक्टर संजय का ध्यान बाकी के लोगों पर गया तो उनका मुँह खुला का खुला रह गया